गीता तत्वचिंतन अड़सठवा प्रवचन सन्यास और योग गीता अध्याय पाँच श्लोक तीन से तेरह जेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि नकांक्षती निर्द्वंद्व हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते हे अर्जुन जो किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है वह सदैव सन्यासी समझा जाने योग्य है क्योंकि राग रागद्वेषादी से रहित पुरुष आसानी से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है दो कर्मयोगी भी नित्य सन्यासी पूर्व श्लोक में कर्म सन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की विशेषता बतलाई गई है यह विशेषता क्या है यह हमने वहाँ पर देखा यहाँ पर बता रहे हैं कि यह विशेषता क्यों है कहते हैं कि कर्मयोगी को भी नित्य सन्यासी ही मानना चाहिए क्यों इसलिए कि वह न द्वेष करता है न आकांक्षा आकांक्षा या कामना आसक्ति या राग से पैदा होती है मैं किसी चीज को चाह कर चाह कब करता हूँ जब मुझे उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है अब यह आवश्यकता भी दो प्रकार की हो सकती है एक वह जो जीवित रहने के लिए जरूरी है और दूसरी वह जिसे मनुष्य अपने इंद्रिय संतुष्टि के लिए आवश्यक मानता है मुझे भूख लगी भूख को दूर करने के लिए भोजन आवश्यक है पर यह आवश्यक नहीं है कि भूख मिटाने के लिए भांति भांति के भोज्य पदार्थों की ही व्यवस्था की जाए भूख को दूर करने के लिए भोजन की कामना आकांक्षा या चाह नहीं कहलाएगी पर विभिन्न भोज्य पदार्थों की मांग अवश्य चाह के अंतर्गत आएगी शरीर को ढकने के लिए आवश्यक वस्त्र चाह में नहीं आएंगे पर शरीर को ढकने के नाम पर पोशाक का दिखावा अवश्य चाह के अंतर्गत आएगा कहा जा सकता है कि आवश्यकता का तो कोई मापदंड नहीं है जो एक अधिकारी या संपन्न व्यक्ति के लिए आवश्यक है वही साधन साधनहीन या निर्धन के लिए चाह कहला सकती है एक मुख्यमंत्री या राज्यपाल के लिए जो आवश्यक है वह एक उच्च अधिकारी के लिए भी चाह के अंतर्गत आ सकती है उसी प्रकार जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक हो वह एक राज्यपाल या मुख्यमंत्री के लिए दिखावे का कारण बन सकती है तात्पर्य यह कि पद के साथ आवश्यकता का रूप भी बदलता रहता है ऐसी दशा में क्या ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति कर्मयोगी नहीं हो सकता राजा को तो सिंहासन पर बैठना ही पड़ेगा सिर पर मुकुट भी धारण करना ही पड़ेगा आज की भाषा में कहे तो उसे अत्यंत विशिष्ट परिस्थितियों में रहना ही पड़ेगा तब क्या उसके लिए कर्मयोगी होना संभव नहीं इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश देना चाहते हैं क्या गीता का कर्मयोगी जड़ पाषाण के समान होगा क्या उसमें कोई भावनाएं ही न होगी नहीं यह बात नहीं है गीता के उपदेशक को पद और व्यक्ति का अंतर मालूम है एक व्यक्ति एक पद पर है उस पद के अनुरूप जो बातें आवश्यक होती है उनकी चाह वह अपने पद के संदर्भ में करेगा अपने व्यक्तिगत संदर्भ में नहीं मैंने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा है जिनके कार्यालय में कूलर और सोफा था उनके निवास के बैठक खाने में भी कूलर और सोफा था पर उनके शयन कक्ष में न तो कूलर था न ही सोफा एक सीलिंग फैन और सामान्य कुर्सियाँ ही उनके अपने कमरे की शोभा थी अपने बंगले के अन्य कमरों में भी उन्होंने कूलर नहीं लगाने दिया यह क्या दर्शाता है यही कि वे पद और व्यक्ति के अंतर को समझते थे तो हम कह रहे थे कि निर्द्वंद कर्मयोगी को भी भगवान नित्य सन्यासी का विशेषण देते हैं राग द्वेष के पीछे मनुष्य का स्वार्थ हो होता है कर्मयोगी की क्रिया में स्वार्थ की प्रेरणा नहीं होती वह तो बृहत्तर समाज के कल्याण के लिए ही क्रियाशील रहता है वह कर्म का कर्तापन और फल का भोक्तापन दोनों को भगवत समर्पित कर देता है अतएव राग और द्वेष के लिए वह कोई गुंजाइश नहीं रखता सन्यासी भी उसी को कहते हैं जो राग द्वेष का त्याग कर चुका हो इस दृष्टि से सच्चे कर्मयोगी को भी सदैव सन्यासी ही समझना चाहिए श्लोक के उत्तरार्ध में बताते हैं कि निर्द्वन्द्ध होने के कारण वह सुखपूर्वक अर्थात आसानी से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है वास्तव में द्वंद ही मनुष्य को संसार में बांधते हैं और द्वंद भी राग द्वेष से उपजते हैं अतः जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया उसे द्वंद नहीं सताते फलस्वरूप कर्म उसे बांध नहीं पाते एक दूसरे प्रकार से भी इस श्लोक को समझा जा सकता है सन्यासी वह है जो संसार से उपरांता को प्राप्त हो चुका है वह संसार में रहता तो है पर उसके बंधन से मुक्त रहता है कर्मयोगी को भी इसीलिए नित्य सन्यासी समझना चाहिए कि वह संसार में रहकर कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से अछूता बना रहता है क्योंकि उसके कर्मों के पीछे राग द्वेषादि बांधने वाले द्वंद्व नहीं होते